श्रीमद्भागवत महापुराण नौम स्कंध अथकोध्याय भरतवंस का वर्णन राज्यदेव की कथा श्रीशुकुवाच वितथसो मनुर्बृत्रो जय मीजो नरो गर्ग सकृतिस्तू नात्मज श्री सुखदेवजी कहते हैं परीक्षित वितथ अथवा भरद्वाज का पुत्र था मनयु मन्यु के पांच पुत्र हुए बृह जय महावीर नर और गर्ग नर का पुत्र था संस्कृति गुरुश्च रंतदेवस्थ पाण्डुनंदन रंतिदेव से ही यश इहा मुद्र चीय सकृति के दो पुत्र हुए गुरु और रंतदेव। परीक्षित रंतदेव का निर्मल यश इस लोक और परलोक में सब जगह गाया जाता है धीरस्य सकुटुंबस रंतदेव आकाश के समान बिना उद्योग के ही दैव प्राप्त वस्तु का उपभोग करते और दिनों दिन उनकी पूजा घटती जाती पूंजी घटती जाती जो कुछ मिल जाता उसे भी दे डालते और स्वयं भूखे रहते वे संग्रह परिग्रह ममता से रहित तथा बड़े धर्मशाली शाल, धैर धैर्यशाली थे और अपने कुटुम्ब के साथ दुख भोग रहे थे जो सद पिवतह पिबत किल घृतपायम तोयम प्रातरुपस्थित एक बार तो लगातार 48 दिन ऐसे बीत गए कि उन्हें पानी तक पीने को न मिला उनचासवें दिन प्रातःकाल ही उन्हें कुछ घी खीर हलवा और जल मिला कृथ प्राप्त कुटुम्ब से छुत्याम जातवे पथोह अतिथिर्ब्राह्मण काले भोगतु चागमत उनका परिवार बड़े संकट में था भूख और प्यास के मारे वे लोग काँप रहे थे परंतु जो ही उन लोगों ने भोजन करना चाहा, त्यों ही एक ब्राह्मण अतिथि के रूप में आ गया तस्मी संजत तस्मयजत सौत्य श्रद्धयान्वित हरि सर्वत सम्य स भुक्ता प्रजो दिवज रंतदेव सब में श्री भगवान के ही दर्शन करते थे अति उन्होंने बड़ी श्रद्धा से आदरपूर्वक उसी अन्न में से ब्राह्मण को भोजन कराया ब्राह्मण देवता भोजन करके चले गए अथान्यो भोक्षमा विभक्त मही पते विभक्तम व्य भजत तस्मे विशलाय हरिम स्मरण परीक्षित अब बचे हुए अन्न को रंतदेव ने आपस में बांट लिया और भोजन करना चाहा। उसी समय एक दूसरा शुद्र अतिथि आ गया वंथेव ने भगवान का स्मरण करते हुए अन्न में से भी कुछ भाग शुद्ध के रूप में आए अतिथि को खिला दिया या ते शुद्रे तन्मयोगाधतिथि स्वभिरावृत राजम अन्नम शगणाया भुभुक्षते जब शुद्र खा पी चला गया तब कुत्तों को लिए हुए एक और अतिथि आया उसने कहा राजन मैं और मेरे कुत्ते बहुत भूखे हैं हमें कुछ खाने को दीजिए सा आदित्याशिष्टम यद बहुमान पुरस्कृत तत्दत्ता नमच्चक्रे स्व्य स्वपत विभुन रंतदेव ने अत्यंत आदर भाव से जो कुछ बच रहा था सबका सब उसे दे दिया और भगवन में होकर उन्होंने कुत्ते और कुत्तों के स्वामी के रूप में आए हुए भगवान को नमस्कार किया पानीयु संत्य पर अब केवल जल ही भत रहा था और वह भी केवल एक मनुष्य के पीने भर का था वे उसे आपस में बांटकर पीना ही चाहते थे कि एक चांदलाल और आ उसने कहा मैं अत्यंत नीच हूँ मुझे जल पिला दीजिए दस्यताम करुणाम वाचम सम्य विपुलाश्रम कृपया तप्त इध महामृत मचलाल की वह करुणापूर्ण वाणी जिसके उच्चारण में भी वह अत्यंत कष्ट पा रहा था सुनकर रंतदेव दया से अत्यंत संतप्त हो उठे और ये अमृत में वचन कहने लगे न कामे हम गति में स्वरात्म अष्टुक्ता अपनर्भव वाम आरती प्रपद्येखिल देह भाजा अंत शिज नवंत दुखा मैं भगवान से आठों सिद्धियों से युक्त परम गति नहीं चाहता और तो क्या मैं मोक्ष की भी कामना नहीं करता मैं चाहता हूँ तो केवल यही कि मैं संपूर्ण प्राणियों के हृदय में स्थित हो जाऊं और उनका सारा दुख मैं ही सहन करूं जिससे और किसी भी प्राणी को दुख ना हो छुत्र श्रमो गात्र परिश्रमश दैन्योक विषाद मोहा सर्वे निवृत्ताकर्पणस्य जनता जीव जलापणान्वे यदीन प्राणी जल पी करके जीना चाहता था जल दे देने से इसके जीवन की रक्षा हो गई अब मेरी भूख प्यास की पीड़ा शरीर की शिथिलता दीनता ग्लानि, शोक विषाद और मोह ये सबके सब जाते रहे मैं सुखी हो गया इति प्रभा पानी माड़ पिपाशा पुल कसाजा धीरो निसर्ग करणो निपह इस प्रकार कहकर रंतिदेव ने वह बचा हुआ जल भी उस चाण्डाल को दे दिया यद्यपि जल के बिना वे स्वयं मर रहे थे फिर भी स्वभाव से ही उनका हृदय इतना करुणापूर्ण था कि वे अपने को रोक न सके उनके धैर्य की भी कोई सीमा है तस् त्रिभुनाधीशा फलदा फलमिछता आत्मा दर्शया चक्रु माया विष्णु विनिर्मिता परीक्षित ये अतिथिवास्तव में भगवान की रची हुई माया के ही विभिन्न रूप थे परीक्षा पूरी हो जाने पर अपने भक्तों की अभिलाषा पूर्ण करने वाले त्रिभुवन स्वामी ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों उनके सामने प्रकट हो गए सवई तेभ्यो नमस्कृत्याो विगत स्पृह वासुदेवे भगवती भक्त्याचक्रे मना परम ग्रंथदेव ने उनके चरणों में नमस्कार किया उन्हें कुछ लेना तो था नहीं भगवान की कृपा से वे आसक्ति और स्पृह से भी रहित हो गए तथा तो परम प्रेममय भाव से अपने मन को भगवान वासुदेव में तन्मय कर दिया कुछ भी मांगा नहीं ईश्वरालंबनम चित्तमो नन्ध सह माया गुणमयी राजन स्वप्नव प्रत्यली परीक्षित उन्हें भगवान के सिवा और किसी भी वस्तु की इच्छा तो थी नहीं उन्होंने अपने मन को पूर्ण रूप से भगवान में लगा दिया इसलिए त्रिगुणमयी माया जागने पर स्वप्न दृश्य के समान नष्ट हो गई तत्प्रसंगानुभावे नंथदेवानुवर्तिवन योगिनः ना सर्वे नारायण ना परायण ना रंतदेव के अनुयायी भी उनके संग के प्रभाव से योगी हो गए और सब भगवान के ही आश्रित परम भक्त बन गए गर्गाछे निस्तो गाग्य छत्रद ब्रह्मत धुरीक्ष महावीर तस् तैयारुणी कवि पुष्करूणी ब्राह्मण गति गृह छत्रो भूंधस्ती यदस्ति नहापुर मनुपुत्र और मन्यपुत्र गर्ग से शिनी और शिनी से गार्ग का जन्म हुआ यद्यपि गार्ग क्षत्रिय था फिर भी उससे ब्राह्मण वंश चला महावीर का पुत्र था दुर्तक्ष दुर्तक्ष के तीन पुत्र हुए थैारुणि कवि और पुष्कारुणि ये तीनों ब्राह्मण हो गए वृक्ष का पुत्र हुआ हस्ती उसी ने हस्तिनापुर बसाया था अजमीढ़ो द्विमूढ़ पुरुमी हस्तिर अजमेढ़ से वंश्या स्यो प्रियमेधाद्विजा हस्ती के तीन पुत्र थे अजमेढ़मूढ़ और पुरमेढ़ अजमेढ़ के पुत्रों में प्रियम आदि ब्राह्मण हुए अजमेढ़ा बृहदेशुस्त पुत्रो बृहद्धनु बृहत्त पुत्र आसी इन्हीं अजमेर के एक पुत्र का नाम था बृहदसु बृहदशु का पुत्र हुआ बृहद धनु का बृहद और बृहदकाय का जयद्रथ हुआ तत्तो विशद रुचिरासो दृढ़ु काश्यो वश्य तस्सुता जयद्रथ का पुत्र हुआ विशद और विशद का सेनजीत सेनजीत के चार पुत्र हुए रुचिरास्व दृढ़ हनु का और वश्य रुचिरा स्वतः पार ऋतुसेन स्थाज पार से तनो नीपस्त पुत्र शतमूत रुचिरा स्व का पुत्र पार और पार का पृथुसेन पार के दूसरे पुत्र का नाम नीप था उसके पुत्र थे सकृद्याम सुखकन्या ब्रह्म दत्तम अजय जनता सी इसी नीप ने छाया सुख की कन्या कृत से विवाह किया था उससे ब्रह्मदत्त नामक पुत्र उत्पन्न हुआ ब्रह्मदत्त बड़ा योगी था उसने अपनी पत्नी सरस्वती के गर्भ से विस्वक्सेन नामक पुत्र उत्पन्न किया सुखदेव जी असंग थे पर वे वन जाते समय एक छाया सुख रचकर छोड़ गए थे उस छाया सुख ने ही गृहस्थोचित व्यवहार किए थे जयगी सभ्योपदेश उद्यस्व ततस्मा भल्ला दो बारह दिशवा विश्वक ने जयगी सब्य के उपदेश से योग शास्त्र की रचना की विश्वक्षेन का पुत्र था उदक्ष और उदक्षस्वन का भल्लाद ये सब विधि के वंशज हुए यवि नरो द्विमूढ़ कृतिमान तस्वतस्वत नामना सत्य धित दृढ़ नेमी सुपार्श्व का पुत्र था यवीनर यवी, नर, यवी नर का कृतिमान कृतिमान का सत्यधिति सत्यधिति का दृढ़ और दृढ़ का पुत्र सुपार्श्व सु हुआ सुपाश्वा सुमतिस पुत्र सन्नतिमास्तरण्यनाभाग्युगौ संहिता प्रात सां वै निपोज्रयुधस्तछेन्या सुवीरोथ सुवीर से हरिपुज सुपाश्व सुपार्श्वसे सुमति सुमति से सन्नतिमा और सन्नतिमा से कृति का जन्म हुआ उसने हिरण हिरण्यनाभ से योग विद्या प्राप्त की थी और प्राच्य साम नामक ऋचाओं की छह संहिताएं कही थी कृतिका पुत्र नीप था नीप का उग्रायुध उग्रायुध का क्षेम्य का सुवीर और सुवीर का पुत्र था रिपुंजय। ऋपुंजय तथो बहुरथो नामीढ़ो प्रजोभवत नलिन्याज मीढ़ील शांति सुतस्त शांति सुशातिपुत्र पूजोत भरियातनयस्त पंचा सन्मदलायरो कांपील्य सजय सुता भरियापुत्र मे पंचा रक्षण विषयानालमी मिमेती पंचाल संगीता मुद्गला ब्रह्म निवृत्तम गोत्रम बहुत गल्य संगीतम रिपुंजय का पुत्र था बहुरथ दिमूढ़ के भाई को कोई संतान न हुई अजमेर की दूसरी पत्नी का नाम था नलिनी उसके गर्भ से नील का जन्म हुआ नील का शांति शांति का सुशांति सुशांति का पुरुज पुरुज का अर्क और अर्क का पुत्र हुआ भ्रम्यास्व भ्रह के पाँच पुत्र थे मुद्गल यवीनर बृहदेशु काम्पिल्य और संजय भरयास्व ने कहा ये मेरे पुत्र पाँच देशों का शासन करने में समर्थ पंच अलम हैं इसलिए ये पंचाल नाम से प्रसिद्ध हुए इनमें मुद्गल से मौदगल्य नामक ब्राह्मण गोत्र की प्रवृत्ति हुई मिथुनम मुद्गला भार् दिवोदासमान भून अहल्या कन्या का सतानंदस्तु गौतमाद भरासु के पुत्र मुद्गल से यमज जुड़वा संतान हुए उनमें पुत्र का नाम था दिवोदास और कन्या का अहल्या अहल्या का विवाह महर्षि गौतम से हुआ गौतम के पुत्र हुए सतानंद तस् सत्यापुत्रो धनुद विशारद शरद्वासु यस्मा दुर्वशी दर्शना किल सरस्तंभे पददेतो मिथुन तद्भुछु भम कुमार कृपया गृहूर्मृगया चर कृपकुम कन्याचारूणपत्वत्पी शतानंद का पुत्र सत्यधिति था वह धनुर्विद्या में अत्यंत निपुण था सत्यधिति के पुत्र का नाम था शरदवान एक दिन उर्वशी को देखने से शरदवान का वीर्य मूंज के झाड़ पर गिर पड़ा उसे एक शुभ लक्षण वाले पुत्र और पुत्री का जन्म हुआ महाराज संतनु की उस पर दृष्टि पड़ गई क्योंकि वे उधर शिकार खेलने के लिए गए हुए थे उन्होंने दयावश दोनों को उठा लिया उनमें जो पुत्र था उसका नाम कृपाचार्य हुआ और जो कन्या थी उसका नाम हुआ कृपी यही कृपी द्रोणाचार्य की पत्नी हुई ये श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमश्याम चहितायाम नवम स्कशोध्याय